लाल पान की बेगम क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कुड़ रही थी अपने आंगन में सात साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है आधे आघन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान पर छुआ गुल्ला ने सो अभी तक नहीं लौटी दिया बाती की बेला हो गई है आए आज लौट के जरा बागड़ बकरी की दे में माछी लगी थी इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूंदाद कर रहा था बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ निकाल चुकी थी पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाच बागड़ बकरी के सिवा किसने कलेवा किया होगा बागड़ को मारने के लिए वो मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी पड़ोसी की मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी क्यों की बिरजू की, की, की माँ ने हाथ के ढीले को पास ही फेंक दिया बेचारे बागड़ को कुकुमांसी परेशान कर रही है बिरजू ने लेटे लेटे ही बागड़ को एक डंडा लगा दिया बिरजू की माँ की इच्छा हुई की जाकर उसी डंडे से बिरजू का फूत भगा दे तो खेल बिरजू की मां की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी जरा देखो तो इस बिरजू की मां को चार मन झूठ का पैसा क्या हुआ धरती पर पाव ही नहीं पड़ते नि खुद अपने मुंह से आठ दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है हाँ इस बार बिरजू के पप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा बैल अब अपने घर है तो हजार गाड़ी मंगनी मिल जाएंगी सो मैंने अभी टोक दिया नाच देखने वाली सब तो ऑन पॉन को तैयार हो रही है रसोई पानी कर रहे हैं मेरे मुंह में आग लगे क्यों मैं टोकने गई सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की मां ने मखनी हुआ ने अपने मुंह के होटो को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली अरे हाँ बिरजू की मैया के आगे नात और पीछे पगैया हो तब ना जंगी के पोतोहू बिरजू की, की माँ से नहीं डरती वो जरा गला खोलकर कहती है हुआ सर्वे शीतल मट्टी के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी साड़ी पहन के तू भी भट्टा का भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी दो तीन बीघा धनहर जमीन के पर्चे कट जाता फिर तुम्हारे घर भी आज दस मन सोना बाघ पाठ होता जोड़ा बैल खरीदता फिर आगे नात और पीछे सैकड़ों पघैया झूलती जंगी के पुतहू मुजोर है रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है तीन ही महीने हुए है गौने को नई बहू होकर आई है और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासु से एकाध मोर्चा ले चुकी है उसका ससुर जंगी दागी चोर है सिखलासी है, उसका खसम रंगी टोली का इसलिए हमेशा सिंह खुजाती फिरती है जंगी की पतोहू बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज निकाला लेकिन मन महसूस कर रह गई गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके जीप की झाल को गले में उतारकर कर बिरजू की मां ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी अरे चंपिया आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोकर चूल्हे में झोकती हूँ दीन दिन बेचाल होती जाती है गाँव में तो अब थेठर और बैसकोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोह सब आने लगी हैं, कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही हो की हर छाई कहीं की अरे चम्पिया जंगे के पतोह ने बिरजू की, की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक बोली अरे चलती दिया चल इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती की तरह भगभ चलती रहती है भगभग बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी फुआ की टूटी हुई दंतियों के बीच एक मीठी गाली निकली सैतान की नानी बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया बिजली साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी जंपिया के माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भूख-भूख भुखाती थी जंपिया के माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह चलो जलो जलो, जलो। चंपिया के माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देख जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देख बैगन का हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोआ गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी मुझे क्यों मारती है सवाईन जल्दी से सौदा नहीं देती सवाइन जल्दी से सौदा नहीं देती की नानी एक सवाइन की दुकान पर मोती झकते है जो तो जड़ गार बैठी हुई थी गले पर लात देके कल्ला तोड़ दूंगी हर जाय कहीं की जो फिर कभी बाजे ना मुरलिया गाते सुना चाल सीखने जाती है टूशन की छोकरियों से बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की कि उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और ढूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था दीदी के साथ वो भी दुकान जाते तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर वो शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर मां ने शकरकंद के बदले ए मैया ए मैया एक उंगली गुड़ दे देना बिरजू ने तलहत्ती फैलाई दे देना दे दे मैया एक रत्ती भर एक रत्ती क्यों उठा के बर्तन को फेंकाती हूं पिछवाड़े में जाके चाटना नहीं बनेगी मीठी रोटी मीठी रोटी खाने का मुंह होता है बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सुप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा बैठ के छिलके उतार नहीं तो अभी दस साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम बारह बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी और छोटी छोटी खोट निकालकर कर गालियां देगी माँ फैला के क्यों बैठी है उस तरह जी? चंपिया माँ के गुस्से को जानती है बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी खुशामद करके देखा मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलू नहीं माँ ने झिड़की दी एक शकरकंद छिलेगा और तीन पेट में जाके सिद्धू की बहू से कहो एक घंटे के लिए कढ़ाई मांग लेके गई है तो फिर लौटाने का नाम नहीं जा जल्दी मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई चंपिया ने अपने झबरे माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा सूरज भगवान डूब गए दिया बत्ती की बेला हो गई अभी तक गाड़ी चंपिया बीच में ही बोल उठी कोरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया बपा बोले मां से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे मलदहिया टोले के मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहा हूं सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक कोई टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी तब मिल चुकी गाड़ी जब अपने गांव के लोगों के आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोले के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा न तीन में न तेरह में क्या होगा शक्कर कंछिलकर रख उठा के ये मर्द नाच दिखाएगा बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर देख चुकी जी भरनाच पैदल जाने वाली सब पहुंच कर पुरानी हो चुकी होंगी बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया देख दीदिया मलट्री टोपी इस पर दस लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता चंपिया चुपचाप बैठी रही कुछ बोली नहीं जरा सी मुस्कुराई भी नहीं बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई कभी पंचकोड़ी कसाई के हवाले करते हुए राश तुझेगा चंपिया करता रहता है मुझे जरा भी नहीं सुहा है याद हो आई अभी भगवान टोली की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी झुनूर झुनूर बैलों की झुमकी सुनी तुमने वैसी भकर भकर मत करो बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया चंपिया डाल चूल्हे में पानी पप्पा आए तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखा देखाए मुझे नाच देखने का शौक नहीं मुझे जगैयो मत कोई मेरा माथा दुख रहा है मड़ैया के उसारे पर बिरजू ने फिसपिसाकर पूछा क्यों दिया? नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा चटाई पर कतरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया मुफ्त में मार खाएगा बेचारा बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुपकी मुक्की लगाई जाड़े के समय इस तरह घुटने पर टुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वो उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे गांव में एक पंछी भी नहीं है सब चले गए चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं संजा तारा डूब रहा है बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे एक महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी चम्पिया छीट के साड़ी पहनेगी बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला गाज का सबसे पहला बैगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है पापा, चिट बाबा, बाबा जल्दी से गाड़ी लेकर बापा को भेज दो मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटे ले रही थी पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया उसको सबसे पहले भगवान से पूछना ये किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा हम तो जानते हैं उसने किसी देवता पितर की मान मनोती बाकी नहीं रखी सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी भी मनोतियां की थी ठीक ही तो भाभी जी पापा का रोट बाकी है रे देव। भूल करो बाबा भूल चुप माफ करो महावीर बाबा मनोती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ बिरजू की माँ के मन में रह रह के जंगी की पुतहू की बातें पत्ती चमारी करने वाली की बेटी पुतहू जलेगी नहीं पांच बीघा जमीन के हासिल की बिरजू के बप्पा ने गांव के भाई खोकिया की आंखों में किरकिरी पड़ गई है खेत में जूट लगा देकर गाँव के लोगों की छाती फटने लगी है धरती फोड़कर जूट लगा है बैसाखी के बादलों की तरह मरते आ रहे हैं जूट के पौधे तो तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। होना चाहिए, सिर्फ दस का, तौल के हुआ है भगत के यहां। इसमें चलने की क्या बात है भला बिर के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे सर्वे का समय हो रहा है लाठी कड़ी करो तो दो चार बिघे जमीन हासिल कर सकते हो तो गाँव के किसी भी पुतखोकी का बतार सर्वे के समय जमींदार के खिलाफ खांसा भी नहीं बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा जमींदार गुस्से से सर्कस के नाच की बाग की तरह मरते रह गए उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया आखिर जमींदार ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा बिर्जू की माँ को महोसी कह पुकारा यह जमीन बाबू ने मेरे नाम से खरीदी है मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन के ऊपर से चलती है और भी कितनी बातें मोहना जानता है उत्तर सजा रहा लड़का चमीदार का बेटा है कि चंपिया, चंपिया बिरजू सो गया क्या यहां आ जा बिरजू आ जा चंपिया भला आदमी आए तो भला आदमी आए तो एक बार आज बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई टिवरी बुझा दे बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना पच्ची गिरा दे भला आदमी मुंह देखो जरा इस मर्द का बिरजू की माँ दिन रात मंझा ना देती रहती तो ले चुके थे जमीन रोज आकर माथा पकड़ कर बैठ जाए मुझे जमीन नहीं लेनी बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी है जब आप देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के छोड़ दो जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है चढ़ता ही जाता है बिरजू की माँ का भाग खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला कौन सा सुख मौज दिया है उसके मर्द ने कोल्हू की बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी कभी का बलहता चला गया बिरजू की माँ को एक बार नंबरी नोट भी देखने नहीं दिया आँख से बैल खरीदला है उसी दिन से गाँव में ठिडोरा पीटने लगे की बिरजू की माँ को इस बार बैल गाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएंगे दूसरे के गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया वो खुद भी कुछ कम नहीं है उसके जीप में आग लगे बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुछ में ही मेरे मुंह से निकली थी भगवान जाने फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी ना किसी बहाने अठारह बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है लो खुद देखो नाच कथरी के नीचे दुशाले का सपना कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएंगी पतली जीप वाली पतूरिया सब हंसती आएंगे और हंसती जाएंगे सभी जलते हैं उससे हाँ भगवान दाढ़ी चार भी दो बच्चों की माँ होकर भी ची मेरा घरवाला भी मेरी बात में रहता है वो बालों में करी है। है धान लगा हुआ है अगनी लोगों की भीक टीक से बचे तब ना बाहर बैलों की घंटिया सुनाई पड़ी तीनों सतर्क हो गए उत्कर्ण होकर सुनते रहे अपने ही बैलों की घंटी है क्यों चंपिया चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा चुप बिरजू की माँ ने कर कहा शायद गाड़ी भी है गड़गड़ाती है ना दोनों ने फिर हंकार भरी चुप गाड़ी नहीं है तो चुपके से टाटी में छेद करके देखा तो चंपी भाग गया जा चुपके से चंपिया बिल्ली की तरह हौले होले पांव से टाटी के छेद से झाँक आई गाड़ी भी है बिरजू हलबड़ा कर उठा उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो मत। भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर खोलने की आवाज हुई। के बाप ने को की माँ ताड़ गई जरूर मलदहिया टोले में गांजे की चिलम चढ़ रही थी आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है चंपिया बाहर से पुकार कर उसके बाप ने कहा बैलों को घास दे दे चंपिया अंदर से कोई जवाब नहीं आया चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी ना चिराग न चूल्हे में आग बात क्या है नास देखने वाली उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे पांच मिनट तक हंसता रहा बिरजू बेटा बीरज बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया मैया गुस्से के मारे सो गई क्या अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे नहीं देखना है नाच लौटा दो गाड़ी चंपिया अरे उठती क्यों नहीं ले धान की पंचशी रख दे धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रखकर उसने कहा दिया बालो बिरजू की माँ उठकर उस आरोप आई देर पह को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की के मन का दूर हो गया नाच अभी मोहनपुर होटल बगला से हाकिम साहब को लाने गई है इस साल का आखिरी नाच है पंचशीष टाटी में खोस दे अपने खेत का हुलस्ती हुई बिरजू की माँ ने पूछा पक ग नहीं रे दस दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियाँ मलदहिया टोले जा रहा था अपने खेत में धान देकर आंखें जुड़ा गयी सच कहता हूँ पंचसिस तोड़ते समय उंगलियाँ कांप रही थी मेरी बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुँह में डाल लिया। और उसकी मान एक हल्की डांट दी कैसा लुक्कड़ है तूरे इन दुश्मनों के मारे कोई नेक धर्म बचे क्या हुआ डांटती क्यूँ है नवान के पहले ही नया धान चुटा दिया देखते नहीं अरे इन लोगों का सब कुछ माप है चिराई चुरमुन है ये लोग दोनों के मुंह में नवान के पहले नया ना पड़े इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से दो धान लेकर दांतों तले दबाया हो मैया इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या बिरजू के बाप ने मुस्कुरा पूछा नहीं मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ जाने का ठीक ठिकाना नहीं है और रोटी बनाती वाह खूब हो तुम लोग जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला गाड़ी वाले को भी तो कभी बैल की जरूरत होगी पूछूंगा तब कोरी टोले वालों से ले जल्दी से रोटी बना ले देर नहीं होगी अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है पांच रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी अब बिरजू की माँ के हूंटों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी उसने नजर बजा देखा बिरजू का पप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर ना लगती चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज देते सुनती हो फुआ मैया बुला रही है फूआ ने कोई जवाब नहीं दिया किन्तु उसकी बड़बड़ाट स्पष्ट सुनाई पड़ी हाँ अब फुआ को क्यों गुहारती है सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पघैया वाली है हैं? अरे फुआ! बिरजू की माने हंसकर जवाब दिया उस समय बुरा मान गई थी क्या नाथ पघैया वाले को आकर देखो दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है आजा फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती फुआ का आई इसी के घड़ी पहन रहते पूछ रही थी ज देखने जाएगी क्या कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन सो रात भर के लिए यहाँ तमाकू रख जाती हूँ अपना हुक्का ले ही हो न फुआ फुआ को तंबाखू मिल जाए तो रात भर क्या पूरे पांच रात बैठ जाग सकती है फुआ ने अंधेरे में टटोल तंबाकू का अंदाज किया ओ हो हाथ खोलकर कर रखा है बिरजू की माँ ने और एक वो है सहुआइन राम कहो उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तम्बाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि टीपी भर तमाखू है बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी चंपिया ने शकरकंद को मसलकर कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा अपने बाप को दिखलाने लगा मले इस पर दस पर भी कुछ नहीं होगा सभी हंस पड़े की हंसकर बोली ताके चार मोटे है दे दे चंपिया बेचारा शाम से ही बेचारा मत को मैया खूब सचारा है अब चंपिया भी चहकने लगी तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का <laughs> बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फाक से बोली निकली ब्लैक मार्टी में पांच शकर खा लिया सभी फिर ठटा हंस पड़े बिरजू की मां ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा एक कनवा गुड़ है आधा धूप फूआ फुआ ने गदगद होकर कहा अरे शकरकंद तो खुद ही मीठा होता है उतना क्यों डालेगी जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे के देह को जीप से चाटे बिरजू की माँ तैयार हो गयी चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पर्सन की डोरी बांधने लगा बिरजू के मां ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके होंगे पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया बिरजू की मां ने असली रूपा का मंगटिका पहना है आज पहली बार पहली बार बिरजू के पप्पा को हो गया है गाड़ी जोतता क्यूँ नहीं मुँह की ओर देख रहा है मानो लाच की लाल पान की गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ के देह में एक अजीब कुदकु होने लगी उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा गाड़ी पर तो अभी बहुत जगह है जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना पैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चूचू कर घर घर लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया उड़न जहाज की तरह उड़ाओ पप्पा गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुँची बिरजू की, की माँ ने कहा जरा जंगी ऐसी पूछो न उसकी पतो नाच देखने चली गयी क्या गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा अरे जंगी भाई काहे कन रोहट हो रहा है आंगन में जंगी घूरता ताप रहा था क्या पूछते हो रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई अरे टेसन वाली तो रोती काहे है बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा आजा झट से कपड़ा पहनकर सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी आजा जल्दी से बदल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा काकी गाड़ी में जगह है मैं भी जाऊंगी बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है उसकी बहू भी नहीं गई है गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर चमकती हुई आ रही है आजा आजा, बाकी रह गई हैं, आजा सब आजा जल्दी से आ जाहुल लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई बैल ने पिछला पैर फेंका बिरजू के बाप ने एक गाली दी साला लतार माँ के लकड़ी बनाएगा पुतोहू को सभी ठटा हंस पड़े बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतहुओं को देखा उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पुतोह का गौना तीन मास पहले ही हुआ है गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई उसने कपड़े की गठरी से तीन मीठी रोटियाँ निकाल कर कहा खाले एक एक करके सिमराट के सरकारी कूप पर पानी पी लेना गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झरते फूलों की गंग आती बांस के झाड़ी में कहीं दुद्धी की लता फूली है जंगी के पतों ने एक बीड़ी सुगा कर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी लरेना की बीबी जंगी के पतोह ये चारों गाँव में बैस्कोप का गीत गाना जानती है गाड़ी की लिख धन खेतों के बीच होकर गयी चारों ओर गावने की साड़ी की खसखसाट जैसी आवाज होती बिरजू की माँ के माथे के मंगटिके पर चांदनी छिटकती है अच्छा अब एक बेस्कोप का गीत गातू तो चंपिया का है जहाँ भूल जाओगी बगल में बैठी है। दोनों पुतो ने तो नहीं किंतु चंपिया और सुनरी ने खार कर गला साफ किया बिरजू के बाप ने बैलों को ललकार कर कहा चल भैया जरा जोर से गारे चंपिया नहीं तो मैं बैलों को धीरे चलने को कहूंगा जंगी के पुतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे ऐसी शुरू किया चंदा की चांदनी चंदा की चांदनी बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वो भी साथ साथ गीत गाए बिरजू की माँ ने जंगी के पुतोहू को देखा धीरे धीरे गुनगुना रही है वो भी कितनी प्यारी पतोह है गौने की साड़ी से खास किस्म की गन्द निकलती है ठीक ही तो कहा है उसने बिरजू की माँ बेगम है लाल पान की बेगम ये तो कोई बुरी बात नहीं हाँ वो सचमुच लाल पान की बेगम है बिरजू की मां ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की के चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली लाल साड़ी की झिलमिल किनारी मंग टीका पर चांद बिरजू की मां के मन में अब और कोई हालसा नहीं उसे नींद आ रही है तो श्रोताओं आप सुन रहे थे फणेश्वनाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम कहानी आपको कैसी लगी फेसबुक या यूट्यूब पर कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो नाइन सिक्स वन सेवन टू टू सिक्स सेवन एट थ्री आरोप अपना नाम और जिला लिखकर कर भेजें यूट्यूब ऐसी जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक आरोप जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकार रेडियो देखें तो अगली किसी कहानी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे विनोद को नमस्कार सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवा।